संक्षिप्त महाभारत नल का दमयंती को त्यागना दमयंती को संकटों से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन और राजा सुबाहु के महल में निवास बृहदस्व जी कहते हैं युधिष्ठिर उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी शरीर धूल से लथपथ हो रहा था भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी राजा नल जमीन पर ही सो गए दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी वह सुकुमारी भी वहीं सो गई दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकारता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे आँख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा यदि मैं इसे छोड़ चला जाऊँ तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है दमयंती सच्ची पतिव्रता है कोई भी इसके सतित्व को भंग नहीं कर सकता इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतित्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है परंतु फाड़ू कैसे शायद यह जग जाए वे धर्मशाल में इधर उधर घूमने लगे उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया दमयंती नींद में थी राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और जमयंती को देखकर रोने लगे वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतपुर के पर्दे में रहती थी इसे कोई छू भी नहीं सकता था आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी प्रिय तू तो धर्मात्मा है इसलिए आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलने और फिर लौट आते शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है वह आशंका से भर कर पुकारने लगी कि महाराज स्वामी मेरे सर्वस्व आप कहाँ हैं मैं अकेली डर रही हूँ आप कहाँ गए बस अब अधिक हंसी नहीं कीजिए मेरे कठोर स्वामी मुझे क्यों डरा रहे हैं शीघ्र दर्शन दीजिए मैं आपको देख रही हूँ लो यह देख लिया लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रही हैं मैं दुख में पढ़ इतना बिलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते स्वामी मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे हालाथ निर्मल चित्त वाले आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुँची शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला अजगर दमयंती को निगलने लगा उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे वह पुकारने लगी स्वामी मुझे अनाज की भाती यह अजगर निगल रहा है आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ आते दमयंती की आवाज़ एक व्यास के कान में पड़ी वह इधर ही घूम रहा था वह वहाँ दौड़कर आया और वह देखकर और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निकल रहा है अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला उसने दमयंती को छुड़ाकर कर नहलाया आश्वासन देकर भोजन कराया दमयंती कुछ कुछ शांत हुई व्यास ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो किस कष्ट में पढ़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो दमयंती ने व्यास से अपनी कष्ट कहानी कही दमयंती की सुंदरता बोलचाल और मनोहरता देखकर व्यास ब्याध काम मोहित हो गया वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई दमयंती ने ब्याज के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने साप दे दिया यदि मैं निसद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया तो यह पापी क्षुद्र व्याज मरकर जमीन पर गिर पड़े दमयंती के मुँह से ऐसी बात निकलने निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए वह जले हुए ठूठ की तरफ पृथ्वी पर गिर पड़ा व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची बहुत से पर्वत नदी नद जंगल हिंस पशु पक्षी पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी तीन दिन तीन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है उस आश्रम में वशिष्ठ भिगु और अत्रि के समान मितभोजी संयमी पवित्र जितेंद्रीय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं ये वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे दमयंती को कुछ धैर्य मिला उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले बैठ जाओ हम तुम्हारा क्या काम करें दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा आपकी तपस्या अग्नि धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता ऋषियों ने कहा कल्याणी हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं तुम कौन हो किस उद्देश्य से यहाँ आई हो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्या तुम वन पर्वत नदी की अधिष्ठात्री देवता हो दमयंती ने कहा महात्माओं मैं कोई देवी देवता नहीं एक मनुष्य स्त्री हूँ मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ बुद्धिमान यशस्वी एवं वीर विजयी निशत नरेश महाराज नल मेरे पति हैं कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं मैं उन्हीं रण शास्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊँगी तो जीवित नहीं रह सकूँगी उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा कल्याणी हम अपनी शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूट संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे उनके शत्रु भयभीत होंगे मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर ध्यान हो गए यह आश्चर्य की घटना देखकर दमंती विस्मित हो गई वह सोचने लगी कि अहो मैंने यह स्वप्न देखा है यह कैसी घटना हो गई वे तपस्वी आश्रम पवित्र सलीला नदी फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए दमन्ती फिर उदास हो गई उसका मुख मुरझा गया वहाँ से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुँची उसकी आँखों से झरझर आंसू झर रहे थे उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा शोक रहित अशोक तू मेरा शोक मिटा दे क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है अशोक तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और आगे बढ़ी भयंकर वन में अनेकों वृक्ष गुफा पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाह के राज्य छेदेश में जा रहे हैं दमयंती उनके साथ हो गई उनके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव ढाल दिया देव व्यापारियों के प्रतिकूल था रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए कुलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी और इस महासंहार का दृश्य देखकर कर बावली सी हो गई उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी वह डरकर कर वहाँ से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहाँ जा पहुँची तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेत नित राजा सुबाह की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी नागरिकों ने यहां समझा कि यह कोई बावली स्त्री है छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है अपने लिए कोई आश्चर्य ढूंढ रही है बच्चे इसे दुख दे रहे हैं तू जा इसे मेरे पास ले आ यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी धमका देगी धाय ने आज्ञा पालन किया दमयंती राजमहल में आ गई राज माता ने दमयंती का सुंदर शरीर देख कर पूछा देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है बताओ तुम कौन हो किसकी पत्नी हो असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो दमयंती ने कहा मैं एक पति व्रता नारी हूँ मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ अंतपुर में रह चुकी हूँ मैं कहीं भी रह जाती हूँ फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं मेरे अभाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ इतना कहते कहते दमयंती की आँखों में आंसू उमड़ आए वह रोने लगी दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया वे कहने लगी कल्याणी मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है तुम मेरे पास रहो मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यहीं मिलना दमयंती ने कहा माताजी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ मैं कभी झूठ जूट, जूठा न खाऊँगी किसी के पैर नहीं धोऊँगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। अन्यथा नहीं राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा तंदंतर उन्होंने अपनी पुत्री और कहा कि बेटी देखो इस दासी को देवी समझना यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी